हरि ोहन देव ज्योति श्री प्रेम पक्न ग्रंथ की श्रीताय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गौरे रम हरि गोविंद जय जय govind jay jay gopal jay jay govinda jay jay gopal jay jay shri radha ram hri govind jay jay shri radha ram hri govind jay jay गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शिवा रमण हरि गोविंद जय जय शिवा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जै गोपाल जय जय श्री आधार हरि कोविंद जय जय श्री आधार हरि कोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल ममतम आदि क्षण श्रीकृष्णाक्ष जगद्धाम प्रवर्तितो हम बराकुं तो पदकमलम वंदे श्री चैतन्य अनर्पित चली न कलौ समर्पयत उन्नकोजल हरटसुंदरिपादय कंदले स्र शुची नंदन जयताम स्रतौ मो मते मवदू श्रीराधाम मदन मोहनौ दिव्यारण्यकद्रुमा श्री श्रीमदत्नागार्न सिंहासन सौ श्रीमद्राधा श्री गोविंददेव प्रेष्ठा सेब्यम स्मरा उल्लवल्लव पानोत्तम सब्लीम हरिशोल वाचाक्य कृप सिंधु भत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणांबराशे हे ओ दुर्गति जनक दयावलोक हे तो, भट्टुग् सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दयाद्रा तुलसी काम यदमान पुराणपचनम सन्नी हरि त्रिव गंगा योगना गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणी वसंत परमंगल श्री प्रेम पतन ग्रंथ रोत्पस गोस्वामीपाद द्वारा प्रकट किया गया यह ग्रंथ श्री रोत्पंस विश्व चकुर्थी के लगभग लगवत्मका नहीं श्री जीव गोस्वामी जी के बाद श्री नरोम ठाकुर महाशय उन लोगों की थे ये श्री गदाधर के समकालीन है दो पुत्र हैं उनमें एक पुत्र से हैं उन्होंने प्रेम प्रेमपत्नम नामक ग्रंथ लिखा दूसरे पुत्र वाणीकार है श्री बल्लभ रस जी उनकी परिभाषा में अनेक अनेक व का काव्य प्रसिद्ध श्री प्रेमपत्म एक बड़ा प्रौण ग्रंथ है जो कि प्रकरण दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है माने काव्य टीका और किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने इन तीनों का जिसमें मिश्रण हो उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। काव्य में कभी अपनी इच्छा से किसी लीला का वर्णन करता है अपना उसका प्लॉट होता है अपना सब्जेक्ट मैटर होता है कोई कथा वस्तु होती है और अपनी तरह से वो कथा को प्रस्तुत करता है किसी लीला को किसी कथानक को प्रस्तुत करता है काव्यात्मक ढंग से दूसरे प्रकार का काव्य है दूसरे प्रकार की जो रचना होती है वो है टीका कोई काव्य लिखा गया है और उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए उस उसका व्याख्यान उसके कठिन शब्द और उसके भाव को कहीं प्रकट किया जाए वो हो गया टीका तीसरा है प्रकरण प्रकरण में किसी सिद्धांत को समझाया जाता है प्रकरण परंथ की एक विशेषता रहती है कि उसमें सिद्धांत को समझाते हुए सिद्धांत में शास्त्र से हो सकते हैं कोई अपना भी सिद्धांत उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं तो कोई सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है जैसे कोई जंगल में सारे फूल हैं परंतु तो कोई व्यक्ति उन फूलों को चुनकर के सुंदर गुलदस्ता बना रहा तो वो फूलों को उत्पन्न करने वाला वो नहीं है फूल तो प्रकृति ने पैदा किए है परंतु तो उसका जो प्रस्तुतिकरण है और उसको एक गुलदस्ती के रूप में एक नए ढंग से एक वस्तु को उसने जैसे प्रस्तुत किया उसको हम प्रकरण कहते हैं जैसे श्री भक्त साम्र सिंधु यह एक प्रकरण ग्रंथ है उज्ज्वलमणि एक प्रकरण ग्रंथ है काव्य प्रकाश एक प्रकरण ग्रंथ है क्योंकि इन सिद्धांतों को तो पहले वर्णन कर दिया गया था भरत मुनि ने या शास्त्र में या अग्नि पुराण में ये सारे सिद्धांत पहले से विद्यमान थे व्य के रस के अलंकारों के ये सारे सिद्धांत पहले से विद्यमान थे परंतु उन्होंने उनको चुन करके और उनको एक तरह से प्रस्तुत करके उनको एक ये रस का ग्रंथ है ये अलंकार का ग्रंथ है ये ध्वनि का ग्रंथ है ये वक्रोक्ति का ग्रंथ है इस तरह से किसी एक विषय को चुनकर के उस विषय के अनुसार उनको प्रस्तुत किया गया उसको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ इन प्रकरण ग्रंथों में अपनी भी रचना की जा सकती रखी जा सकती है प्रमाण रूप में और महापुरुषों की या शास्त्र की जो रचनाएं उनको भी किया जा सकता है तो उसमें सिद्धांत विषय तो होता कवि का अपना उस आचार्य का अपना परंतु उनके प्रमाण वो अपने नहीं होते है वो प्रमाण कहीं बाहर से भी लिए जा हैं उसने शास्त्रों से शास्त्रों के उस से उन सिद्धांतों को चुना है और उनको चुन करके क्रमब्ध रूप में उसने उनको प्रस्तुत किया तो ये एक ऐसा ही प्रकरण ग्रंथ है जिसमें रागानुगा भक्ति की पद्धति और उसकी विशेषताओं को निरूपण किया गया है एक कहानी के माध्यम से एक कथा के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया गया है एक मधुर मेचक नाम करके राजा है उनकी दो पत्नी है बड़ी पत्नी का नाम है मती छोटी रानी जो है उनका नाम है रति रति से उनको ज्यादा प्रीति है मती, से नहीं है। मती दुखी होकर के पति के घर को छोड़ के अपने पीहर लौट दिया माने आगम नाम करके जो अपना शास्त्र पति है पिता है उस पिता के घर मती लौट गई मती का तात्पर्य है वैधि भक्ति और रति का तात्पर्य है राज भक्ति और उन राज भक्ति को ही उन मधुर बेचक बड़े मधुर भी है, है ऐसे है कोई राजा और उनकी रति मनुष्य राधे का रूपी पत्नी है राधे का राधा रा, रूपी पत्नी है उन्होंने वैधि शास्त्र की जो पद्धति है उसको तो हटा दिया और उसके स्थान पर उन्होंने उन्होंने सारे सारे अधिकार जब मती गए, तो सारे अधिकार जब जब चली गई तो छोटी रानी रति रति को दे दिए अब के हाथ में जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो उसने पुराना जितना संविधान था उस पूरे के पूरे संविधान को तो ही पलट दिया और पलट करके ये कहा कि आज से श्री इस प्रेम पतन में अब नए नियम नए जीवन नए जीवन स्टाइल स्टाइल वो नए चालू हो नए चालू होगी और और उन्होंने की उसमें पहले जो नियम थे वे सारे के सारे नियम उन्होंने पूरे के पूरे परिवर्तित कर दिए उन सारे नियमों को उन्होंने हटा दिया सारे नियमों को हटा दिया और वहां पर सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया एक ऑर्डिनेंस जारी करके तो यधर्म एवं धर्म पहले विधि मार्ग में जो अधर्म था वो यहां पर धर्म हो जाएगा यहां पर मैसेज नहीं दिया जा रहा है अधर्म करना तत्वता तो ये कहना चाह रहे हैं मान कृष्ण सेवा के लिए जो जिसको वहां अधर्म कहा गया वह कृष्ण सेवा के लिए यहां पर परंपरा धर्म हो रहा है और उसी में आगे जो यही प्रसंग चल रहा था इस प्रसंग में आगे वर्णन कर रहे हैं तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय चेतन स्मर्श पे वहां से हम प्रारंभ कर रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दान केल कौमुदी की टीका में ये कहा है दान केल कौमुदी की टीका में शिव विष्णा चक्रवर्ती जी ये कहते हैं यहाँ पे सुबह दान केल कौमुदी का के पाठ पाठ चल रहा है तीन दिन का पाठ रहा है तो उसमें कह रहे हैं उसकी टीका में विष्णु चक्रवर्ती जी के दान केल कलम लुप्त धर्म मर्यादय और भजे राधा महावी और काम लोभ दम्भ मदानतम अगर कोई पांच चीजों की बंदना करेगा क्या काम की बंदना, फिर लोग की बंदना फिर मध की बंदना फिर की बंदना, और झूठ की बंदना ये वृंदावन है यहाँ पर इन चीजों की वंदना की जाएगी शास्त्र में ये चीज नंदनी है परंतु दान के लीला में इन्हीं का सबसे ज्यादा उत्कर्ष है श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को पांच जो सखी लेकर के जा रही हैं भागुरी नामक ऋषि ने एक यज्ञ प्रारंभ किया है और तो उस यज्ञ में पांच के आदेश से कि जो यज्ञ में घी पहुंचाएगी उसकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी इनके भी मन में कोई सखियों के मन में है कोई इच्छा में तो क्या इच्छा कोई तो दिव्य छा है उस दिव्य छा को पूरा करने के लिए ये भी स्वयं श्री राधिका वृंदावनेश्वरी हैं परंतु तो स्वयं अपने माथे पर गली ढोकर के यज्ञ में पहुंचा रही है और उस समय श्री नांदी मुखी जी ने मौका देखा और उस समय श्री श्याम सुंदर के पास में जाकर के इन्होंने श्याम सुंदर के कान में पोधी आके गोपी आ रही है आप दान घाटी के अध्यक्ष बनकर के गोपियों से कर ग्रहण करो श्री श्याम सुंदर घाटी पर आकर के पांचों गोपियों से कर ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करना कुछ नहीं है तत्वता रसदान ये दधिदान नहीं है दधिदान के बहाने रसदान ग्रहण करना यही श्याम का लक्ष्य है और श्री प्रियाजू उनको विशेष से आप करके बहाने रोकना चाहते हैं प्रिया जी के साथ में मिलना चाहते हैं और श्री श्याम सुंदर का प्रयास किया सखी चल रही हैं पांचों आपस में बातचीत करते करते चल रही हैं किसी एक शक्ति ने कह दिया अभी राधिका तू थक गई है महाभारत से व्यापुल हो रही है ला तेरी गर, हार आभूषण जो है उनका भार होगा इनको मैं उतार देती हूं तो आभूषण को उतार करके और कहा इस गगरी को थोड़ा सा यहां रख दे महाभार से व्यापुल हो रही है और इसी बात को श्याम चंद्र ने पकड़ लिया कि ये महाभार से मिलते हैं और महाभार का मतलब होता है सात हजार तोला अब जो टैक्स लगेगा वो एक तोले पर तीन स्वर्ण मुद्रा टैक्स लगेगा उर्णमासी जी का तुम्हारे पास में पक्षपात है इसके हम लघु गणना करेंगे केवल एक तोले पर एक स्वर्ण मुद्रा टैक्स और इसी को बढ़ाते बढ़ाते श्याम सुंद पांच सखी है तो वहां पर अस्सी लाख तोला इनका पांच सखियों का सोलह पंजे अस्सी तो अस्सी लाख तोला पांच भार हो गए तो अस्सी लाख तोला के ऊपर अस्सी लाख टका यह टैक्स हुआ और उसमें भी बढ़ा बढ़ा बाँग करके फिर श्याम सुंदर ने छल और किया तो ये तो काम प्रिया जी को रोकना चाहते हैं तो काम की बंदना हो गई और लोग ऐसा लो बढ़ गया कि श्याम सुंदर कह रहे हैं पांच घड़ी तो घड़ी तो रख रखी है सिर के ऊपर और इन्होंने दोनों दो गगरी अपने अंचल में भी छिपा रखी <laughs> तो ऐसी स्थिति बोलो मरे थे स्वामी जी मरे करते बहुत अनुभव बहुत अनुभव है भाई आज की इस तो हुई हम <laughs> तो श्री रात माने निवेदन कर कि एक मधुर बेचक नाम करके राजा है बड़े मधुर हैं और बेचक माने शाम रंग है उनका सो शाम रंग के एक मधुर राजभा उनका नाम है मधुर बेचक उनकी दो प्रियाएं हैं, बड़ी प्रिया हैं मती और छोटी प्रियां हैं रति परंतु तो रति में उनकी ज्यादा प्रीति है मती में प्रीति नहीं है ऐसी स्थिति में अपने आप की उपेक्षा देख करके मती नाम करके जो बड़ी रानी थी बड़ी अधिकारी थी वे दुखी होकर के अपने पिता के घर चली गई इनके पिता हैं आगम उन आगम के पास में चली गई मान्य शास्त्राज्ञ भक्ति में प्रवृत्ति उसका नाम है भक्ति, और लोभ के कारण भक्ति में प्रवृत्ति उसका नाम है रति तो लोह के कारण जो प्रवृत्ति है वो वृंदावन का है। शास्त्र प्रवृत्ति नहीं लोह के कारण प्रवृत्ति यही वृंदावन का अपना स्वरूप तो थी उनके पास में सारे अधिकार आ गए जब उनके पास में अधिकार आ गए तो उन्होंने पुराना जो संविधान था उस पूरे संविधान को बदल दिया और उन्होंने ये कहा कि मती पहले जो नियम बनाए थे इस प्रेम पत्तन के इस नगर का नाम पहले जो भी रहा हो कहीं ज्ञान पत्तन रहा होगा परंतु अब ज्ञान पत्तन इसका नाम नहीं है अब इसका नाम हो गया प्रेम पत्तन अब यहाँ पर अधिकार जो है वो रसी का हो गया है प्रेम का अधिकार हो गया है और प्रेम का अधिकार होने पर अब इसका नाम हो गया प्रेम पत्तन पत्तन कहते हैं किसी समुद्र के किनारे का बंदरगाह का नगर जैसे विशाखा पत्तन ऐसे ये प्रेम की जो समुद्र है उसके पास का ये प्रेम पत्तन नगर है और उसमें रति के पास में जब अधिकार आया तो रति ने पुराने सारे संविधान को ही बदल दिया और कहा आज से अधर्म ही धर्म हो जाएगा अब अधर्म धर्म कैसे अधर्म का मतलब है कोई मैसेज गलत नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर मैसेज जो है वो मैसेज है कि श्री कृष्ण को सुख मिले प्रिया लाल को सुख मिले यही मुख्य धर्म है इस वृंदावन की रहने की जो रीति है वो रीति ये है कि प्रियालाल को किसी प्रकार से सुख दिया जाए यही यहाँ का नीति निर्देशक तत्व है जैसे किसी संविधान का नीति निर्देशक तत्व होता है इससे यहाँ का आधारभूत तत्व है तत्सुख सुखी भाव ये है और इस तत्सुख सुखी भाव से तत्सुखी भाव से कि प्रियालाल के प्रिया सुख में सुख सुख यदि इस के सुखि कहीं भी शास्त्र की आज्ञा भी बाधा पड़ती है तो उस शास्त्री की आज्ञा को भी अलग रख दिया जाएगा और उसी के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि अधर्म ही धर्म हो गया इसका एक उदाहरण दे रहे हैं श्री विश्वनाथक्रवर्ती जी दान केल कौमु में रूप गोस्वामी का ग्रंथ है दान केल उसकी टीका की है जी और उसकी टीका के प्रारंभ में मंगला चरण में विश्वनाथ कह रहे हैं कि के दान केल धर्म मर्याद भजे राधा माधव काम लोह दम्भ मद अंग्रम भला कोई काम दम्भ लोभ मत और अंदर इन की की की करेगा शास्त्र में तो काम बात पर श्री प्रियालाल जान करके, श्री प्रियालाल करके को धारण करके विराजमान प्रिया जी के हृदय में भी श्याम सुंदर की सेवा करने की कामनाएं विराजमान जिस समय गगरी ले जा रही हैं उस समय मन में विचार कर रही हैं विशाखा के काम में कर अभी सखीत इस समय करी श्याम सुंदर आजाद तो मन मन में अच्छा तो है।, है कि श्याम सुंदर आकर के हमको रोके और श्री श्याम सुंदर भी और केवल काम ही नहीं है मिलना है प्रिया जी को रोकना है किसी तरह से डिटेन करना है प्रिया जी को परंतु तो उसमें लोभ भी इतना भरा हुआ है बढ़ा हुआ है कि पांच गगनियों का एक गदरी का कर्ण का निर्धारित करते हैं सोलह हजार तोला क्योंकि तो बातचीत करने करने में श्री विशाखा ने कहा अभी सखी राधिके तू महाभार से आक्रांत हो रही है ला अपनी गदरी मुझे दे दे और अर्थशास्त्र में कौतुल्य के अर्थशास्त्र में महाभार का गणना की गई चतुर्भुज पलई चतुर्भुज कर्श्या उस गणना के अनुसार पांच पल उनका एक कर्ष होता है फिर उसके साथ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर महाभारत की जो गणना आएगी वो गणना आएगी सोलह हजार तोला और पांच गणने तो सोलह पंजे अस्सी अस्सी हजार तोला हो गया और श्रीकृष्ण कृष्ण उसका कह रहे हैं कि हमारा जो तरह है वो यहां पर हम कम से कम कर ले तभी एक तोले के ऊपर एक स्वर्ण मुद्रा का कर होता है ऐसे अस्सी लाख तोला और फिर चार तोला और बढ़ा दिया क्योंकि ये गोपियां चौरासी लाख जितनी भी जीव जाति हैं उन सबों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है ऐसे चौरासी लाख तोला और फिर छिप के ये कहा गया कि इन गोपियों ने दो दो स्वर्ण कलशों को अपने अंचल में भी छपा रखा है तो पांच तो कलश रूप से हैं माथे पर ले जा रही हैं दही और दस कलश छिपे हुए हैं जो छिपा हुआ धन यदि पकड़ा जाए। और उस पर यदि वो यदि पकड़ा जाए कर चोरी का तो उसके ऊपर सो गुना कर लगेगा तो ऐसे गड़बड़ करते हुए बढ़ाते तो बढ़ाते श्यामचंदर ने पांच वृंद तैयार कर दिए चार बृंद का टैक्स हुआ और एक बृंद लगाया सर चार्ज राजा का भी तो चार्ज है सर चार्ज तो एक एक बृंद लगाया सर चार्ज ऐसे पांच वृंद तो पांचों गोपियों का जो कलश और छिपे हुए दस कलश ऐसे पंद्रह कलश के ऊपर शतव चार्ज लगा करके फिर पांच वृंद का पर यहाँ पर लोभ की बदमना हो गई ये तो, तो ध्यान कर रहे है तो ये वृक्ष की प्रेम पत्थर में एक विशेषता है यह अधर्म हो जाता है धर्म तो यहाँ पर किशोरी जी को रोकना पांचों गोपियों को रोकना उनको कहीं उनके साथ में अपनी प्रीति प्रकट करना ये काम बंद नहीं हो गया ऐसी लोभ श्याम सुंदर में कितना लोभ है बढ़ाते बढ़ाते पांच वृंद का कर उन्होंने स्थापित कर दिया लो। फिर दंभ बड़ी और शिवप्रिया जी कह रही है कि हमारा राज्य अभिषेक हुआ वृंदावन शोरी के रूप में श्याम सुंदर कह रहे हैं नहीं हमारा राज्य अभिषेक हुआ और मख झगड़ा कर रहे हैं और उस समय श्री चित्रा जी श्री बृंदा जी ये कहती है अच्छा मधुमंगल एक बात बता राजभिषेक हमारी सखी राधिका का पहले हुआ कि श्याम सुंदर का पहले हुआ मधुमंगल तपाक से बोला बोल पहले हमारा हमारे सखा कृष्ण का ब्रिज नवयुवराज के रूप में अभिषेक हुआ फिर तो उसकी देखा देखी तुम लोगों ने भी श्री राधिका का राज्यभिषेक किया वृंदावनेश्वरी के रूप में वृंदा जी कह रही है मतमंगल पकड़े गए राजनीति को तुम बिल्कुल नहीं जानते हो राजनीति यह कहती है जिसका राज्याभिषेक बाद में होता है वो राजा माना जाता है पहला वाला राजा नहीं वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधिका हुई दंत यहां पर वंदना होती है तो काम लोग दंत श्री राधिका कह रही है नहीं वृंदावन की स्वामी में हूं और हमारे वृंदावन में तुम लोग गाय चराते हो और गाय का स्वभाव होता है कि वो नई घास नई कोबल नए पत्ते नए फूल उनके ऊपर सबसे पहले लपकती है तो हमारे वृंदावन को तुम्हारी शस्त्र अनंत गायों ने उजाल करके रख दिया है इसलिए या तो हमारा वृंदावन छोड़कर के भाग जाओ या हमको कर लो हम उल्टा तुमसे कर लेंगे तो ये दम श्याम सुंदर कह रहे हैं मैं यहां का राजा हूं घट्टी पाल हूँ और श्री जी कह रही हैं हम हैं घट्टी है। हम वृंदावन के हैं और हम तुमसे लेंगे तुम हमसे ले सकते हो क्योंकि तुम्हारी डेजिग्नेशन बहुत छोटी है तुम तो एक ऑपराइट पोस्ट के इंचार्ज हो और हम पूरी वृंदावन के इंचार्ज हैं तो हमारा जो पद है वो तो निसंदेह बड़ा हुआ तुम्हारा पद छोटा हुआ छोटा व्यक्ति छोटा ऑफिसर बड़े से कैसे कर ग्रहण कर सकता है इससे हम तुमसे कर ग्रहण करेंगे ये दम तो यहाँ पर दम्भ की बंदना हो रही है ये दम्भ ही बंदनीय है तो जगत में जो निंदनीय है वो यहाँ पर बंदनी हो जाए और दम्भ मध दोनों ही मद में मसवाले हैं और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं श्री वृंदाजी कह रही है श्री राधे के यदि मुझे बेचना हो तो बाजार में कहीं बेच देना पर सुना गया है कि ज्वारियों की भी अपेक्षा जो घट्टी पाल लोग चरित्र में और ज्यादा हीन होते हैं इसलिए इस घट्टी पाल के हाथ में मुझे मत बेचो हे श्री राधे जहां बेचना हो वहां मुझे बेच दो मैं इस श्यामल सुंदर के हाथ में मैं बिकना नहीं चाहती हूँ ऐसे शाम सुंदर की खूब हंसी की जा रही है झूठ बोली जा रही है तो यहाँ पर मद, मद में हैं, और तो है ही है झूठ तो हर जगह है, कहा गया है कि महाभारत से व्याकुल है और महाभारत की रचना गणना कर रहे हो तुम अर्थशास्त्र के अनुसार पांच बृंद या सोलह हजार तोला उसको कहेंगे एक महाभार और पांच बार और पंद्रह का फिर महाभार और उसके हिसाब से गणना की जा रही है उसके ऊपर सौ सौ सौ गुना टैक्स लगाया जा रहा है और फिर जो घट्टी पाल हैं उनका टैक्स अलग लगाया जा रहा है सरचार्ज अलग लगाया जा रहा है और चोरी करने पर विशेष रूप से दंड दिया जाए तो इन्होंने सदा से हमारे दान की चोरी की है इसलिए इन गोपियों के ऊपर विशेष से दंड लगाया जाए ऐसे यहां पर कहा जा रहा है तो काम लोभ तम मद और बंदना की, की जाएगी परंतु यहाँ की रीति ऐसी है झगड़ा ही झगड़ा झूठी झूठ जूट। और झूठ बोल के ही रस्ता अपूर्व विस्तार हो रहा है तो दान के लिए कलम दान के लिए की कलम माने इस झगड़े में ये जो तो है दान के लिए इसका जो कल कला है इस कला में लुप्त धर्म जिन्होंने धर्म मर्यादा को छोड़ दिया है और जूट है। और झूठी झूठ बोल रहे हैं भी भी लुप्त धर्म राधा कृष्ण ऐसे राधा माधव इन दोनों के काम लोभ दम्भ मद और अंदर इनकी हम भजन कर रहे हैं इनकी हम अभिलाषा कर रहे हैं ये अधर्म एवं धर्म यहां पर अधर्म ही धर्म हो गया श्री प्रोधान सरस्वती पाद में भी श्री वृंदावन शतक को देखें तो ऐसे बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे बहुत सारे घटनाएं श्री भक्तमाल में मिल जाएंगे जहां पर निज निष्ठा को प्रकट करने के लिए अधर्म को भी स्वीकार किया जी संत सेवा के लिए उनकी पत्नी बे अपने लहंगा उनको भी भेज देती और उसके पैसे से संत की सेवा करती है ऐसे बहुत सारे दुष्टांत मिल जाए तो जो बिल्कुल अधर्म है परंतु तो यहां निष्ठा को प्रकट करने के लिए क्योंकि यदि कोई ये पूछे कि श्री रामायण जी का निष्कर्ष क्या है एक शब्द में कहो रामायण का सार क्या है तो वो शब्द होगा शरणागति यदि कोई ये पूछे कि भक्तमान जी का पूरा सार एक शब्द में कहो तो वो शब्द होगा निष्ठा भक्तमान में भक्तों की जितने भी चरित्र हैं ये सब निष्ठा को प्रस्तुत करने वाले और यदि कोई पूछे श्रीमद भागवत का पूरा साथ केवल एक शब्द में कहू तो वो शब्द होगा प्रेम सेवा ठाकुर के साथ में व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हुए कि ये मेरा प्यारा है ये मेरा पुत्र है ये मेरा ब्रजराज कुमार ब्रजराज हमारी जो राजा है उनका ये राजकुमार है मैं ब्रज का एक सदस्य हूं और अपने राजा की राजकुमार की सेवा करना ये लौकिक संबंध आटिक जो रिलेशनशिप है उसके आधार पर जहां प्रेम भाई सेवा की जाए वो सेवा ही आधार हो करके विराजमान तो संपूर्ण जो भागवत है वो श्रीमद भागवत का सार यदि कही है तो भागवत का सार है प्रेम सेवा उसके लिए एक शब्द चार्य निपण किया वो शब्द निरूपण किया और वो शब्द है प्रेम सेवा माने लौकिक सद्बंध भाव डोमेस्टिक रिलेशनशिप ठाकुर के साथ में साबित करके फिर ठाकुर की सेवा करना जैसे लोक में एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है किसी राजकुमार की सेवा करता है ऐसे श्री कृष्ण की हम सेवा कर जैसे मित्र मित्र की सेवा करता है ऐसे हम मित्र बन करके श्री कृष्ण की सेवा करें जैसे माता पिता अपने पुत्र की सेवा करते हैं इसी प्रकार हम हम श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हो तो ये जो प्रेम सेवा तो संपूर्ण निष्कर्ष जो है वो श्रीमद भागवत का निष्कर्ष है प्रेम सेवा श्री रामायण उनका निष्कर्ष है शरण अंत में निष्कर्ष शरणागति और श्री भक्तमाल जी उनका निष्कर्ष है कहीं न कहीं निष्ठा कहीं धाम निष्ठा है कहीं गुरु निष्ठा है कहीं नाम निष्ठा है कहीं वैष्णव सेवा में निष्ठा है कोई न कोई निष्ठा स्वरूप नाम धाम प्रसाद कहीं प्रसाद में निष्ठा है तो निष्ठा उसको व्यक्त करना निष्ठा माने अपने साधन में अविचल स्थिति इसका नाम है निष्ठा अपने उपास्य में अविचल स्थिति इसका नाम है रुचि तो अपने साधन में अविचल स्थिति इसको धारण करना यही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है तो भक्त का निष्कर्ष वह निष्ठा ही है तो यहां पर श्री प्रोधान सरस्वती धाम निष्ठा में कई कई बार ऐसे ऐसे श्लोक दे कि उनका लक्ष्य यथाश्रुप नहीं है मैंने जैसा कहा गया वो मैसेज उसका नहीं है उसका मैसेज कहीं अलग है जैसे मैं कह रहे हैं एक उदाहरण दे कि कह रहे हैं कि वृंदावन में निवास करने के लिए मुझे अपनी बेटी को बेचना पड़े तो उसके लिए तैयार है तो अपनी बेटी को भेज दूंगा बृंदावन में तो यहाँ पर बेटी को बेचना ये लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है मुझे वृंदावन में धान निश्चय। वो लक्ष्य है जैसे कोई ये कहे कि बेटा अपने बगल वाले जो पड़ोसी है ना बहुत दुष्ट है रुसेदारी हो गई हमारी कास हो गई किसी व्यक्ति की वो कह बहुत दुष्ट है जहर खा परंतु तो उसके घर पर मच जाना तो क्या जहर खाने का आदेश हुआ है क्या वो तो जहर खाएगा क्या तो यहां पर ये यह जो बात कही गई कि बेटी को भेज बेश देना करके भी, चोरी करके भी वृंदावन में रहना तो चोरी करने का मैसेज नहीं दिया गया है तो मैसेज दिया गया है वृंदावन निवास का मैसेज केवल कहने के लिए बा, बात को तो समझाने के लिए कह दिया गया कि चोरी करके भी कहीं वृंदावन में बेटी को बेच करके चोरी करके भी वृंदावन में निवास करना वृंदावन का त्याग मत करना श्री प्रोधान सरस्वती जहां पर ऐसे भचन कहते हैं वहां पर निवास करना इसके ऊपर जोर है चोरी करना ये कभी भी उद्देश्य नहीं है ऐसे ही श्री प्रोधान सरस्वती कह रहे हैं तो जो आधार में है वो आधार हो गया धर्म कहने का तात्पर्य अधर्म एवं धर्म ये प्रेम पतन इसकी रहनी है प्रेम पतन का एक स्वरूप हो गया जहां असह ही धर्म हो गया उसको उसमें कोई गलत मैसेज लेना ये तात्पर्य कभी भी नहीं है केवल बात को तो समझाने के लिए कह दिया गया इसके बाद दृष्टांत हुई है कि जैसे कोई ये कह दे कि जहर खा ले परंतु उसके घर में मत जा तो जहर खा ले उपदेश नहीं है उसके घर में न जा ये ही उपदेश है ये बात तो केवल कहने के लिए जोड़ देने के लिए, के लिए कही गई तो कह रहे हैं कि कुल सकल मधर्म मुंश सर्वंच धर्म ये शिव वृंदावन शतक का एक प्रोधान का प्रमाण दे रही है कि सारे अधर्मों को कर लो और सारे धर्मों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे गुरु मृंदावन ने बासान रोधा तेज गुरु मिली माता पिता इनका भी त्याग कर दे वृंदावन के निवास के अनुरोध के कारण भैया वृंदावन निवास कर सारे अधर्म कर ले सारे धर्मों को छोड़ दे वृंदावन अन्य निवास अनुरोध वृंदावन में यदि निवास मिलता है तो निवास मिलकर के निवास करने के लिए गुरु मे माता पिता आदि को भी छोड़ दे और ये कहा भी था एकादश स्वतंत्र में भी कहा गया कि जिस समय कोई संन्यास ग्रहण करता है उस समय देवता वृद्ध माता पिता बनकर के उसके सामने आ जाते हैं तो बेटा तू संस कर लेगा फिर हमको कौन में बीमा पड़ जाएंगे तो हमको मुखाजी कौन देगा हमारे इलाज कौन करेगा मज्जा मज्जे छोटे पुत्र बनकर के देवता आ जाते हैं देवता उन पुत्रों में छोटे दुग्ध बालकों में प्रवेश कर जाते हैं कहते पिताजी आप घर छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा पालन कौन करे पत्नी के रूप में सामने आ जाएंगे क्या आप छोड़ जाएंगे तो हमारा पालन कौन करेगा तो देवता उस समय बाधा डालते हैं जैसे कहा गया ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि सतम परम धर्म अपने परम धर्म को स्वीकार कर देह धर्म को स्वीकार मत कर धर्म दो प्रकार के होते हैं सभी तुमसान परम धर्म यह तो भक्ति या एक है देह धर्म और एक है परम धर्म देह का धर्म है हम स्त्री हैं तो पति की सेवा करें पति हैं तो पुत्र स्त्री इनका पालन करें ये देह का धर्म हुआ आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा का धर्म है हम कृष्ण के दास हैं इसे कृष्ण की सेवा करें तो जैव धर्म अलग चीज है और देह धर्म अलग चीज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी ब्रह्मचारी होना ये देह के धर्म आत्मा के धर्म नहीं आत्मा का धर्म जीव मात्र श्री मदन मोहन का दास उनकी सेवा कर तो जैव धर्म प्रधान होता है देह धर्म प्रधान नहीं होता है बलवान जैव धर्म ही होता है तो यहां पर कहने सतम परम धर्म श्री वृंदावन का निवास वही तेरा परम धर्म है मन भगवत सेवा करना यह परम धर्म है साच भक्ति गुरुणाम वृंदावन का निवासी ही गुरुजनों की भक्ति है सकल कशि कलुष राशि यदि वासांत राय इसलिए जितने भी जो वृंदावन निवास में बाधा डालता है ऐसी वृंदावन वास में अंतराय रूप जो वस्तुएं हैं वे ही कलुष राशि पाप का समूह है उनका क्या माने वृंदावन के निवास को स्वीकार कर ये कहने का तात्पर्य तो कह रहे हैं कुरु सकलम अधर्मम जब वृंदावन का वास मिलता है अधर्म करने से तो झूठ बोल करके वृंदावन का वास्ता और ऐसा देखा गया के जो भक्तगण है उन्होंने भगवत भजन करने के लिए झल करके आज्ञा प्राप्त की श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने माया का मगर बनाकर के और अपना पैर पकड़ा दिया और कह रहे हैं माँ जब तक तू मुझे ग्रह करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगी तो ये मगर छोड़ने वाला नहीं है और तो माँ कह रही है निकल जा निकल जाए त्याग कर और संद्यास ग्रहण कर दिया तो छल करके भी अधर्म बोल करके भी झूठ बोल करके भी उन्होंने कृष्ण भजन किया तो यहाँ पर जो संदेश है वो कृष्ण भजन ये लक्ष्य से देखने में यथाश्वत रूप में ऐसा दिख रहा है कि अधर्म नहीं धर्म है माने जैव धर्म को अपना और देह धर्म को गौण करके मांग कहने जाता निष्कर्ष हुआ कि जैव धर्म को अपना जीव का जो धर्म है जिसका तू अंश है उसकी सेवा कर इसको अपना और गौण धर्म जो है उस गौण धर्म का त्याग देह धर्म का त्याग तो बृंदावन में ये रति सामान्य धारण करते हुए विराजमान हो वृंदावन और श्री कृष्ण एक हैं बनम में देह देहमुकम इतुक्त योजनात्मक श्री वृंदावन ही प्रियालाल का शरीर है श्रीमदावन के 300 रुपए हैं। वृंदावन का 100 रुपए है तन माने वृंदावन में प्रियालाल का ही दर्शन करना श्री प्रिया जी जिस समय श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं उस समय उनको सुंदर का दर्शन होता है श्री श्यामचंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उनको श्री प्रिया की उपमाधरी, श्री राधा कुंड में श्रीमदावन में दिखती है सखी रणी जब वृंदावन में प्रवेश करती हैं, तो उनको प्रिया लाल देहरूक् व्यवस्थित वचन है कि पंच योजन व्यवस्था बनमे देहरूक्कम पंच योजनात्मक साठ किलोमीटर का ये जो ब्रज का क्षेत्र है दृत्य अष्टालीन लीला के विस्तार का दमना दमन का जो क्षेत्र है वृंदावन से लेकर के कामन तक था यह पूरा वृंदावन यह मेरा शरीर शिव वृंदावन कमल के आकार के हैं शिवप्रिया रास करने के लिए अभसार करती हुई पधारी तो निकली हैं उस समय वृंदावन बंद है जब निकली चली थोड़ी सी दूरी चली इस वृंदावन कमल खिल गया पैतालीस किलोमीटर कहा बरसा न और कहा वृंदावन वृंदावन आ जाती है जब रात समाप्त होता है तो श्री की भूमि कमल के समान संकुचित हो जाती है, है वे तो चलेंगे बस दो चार दस कदम आधी फल इतना समाप्त चलेंगे थक जाएंगे परंतु श्री वृंदावन की भूमि सेवोपयोगी होकर के विस्तार और संकोच को प्राप्त कर लेंगे तो भवन में बन जो है वो देह रूपी है इसलिए श्री वृंदावन शतक में ऐसे शतशाह वचन हैं कि अंत लेखनिया उनका हम कहां तक वर्णन करें धर्म ही अधर्म ही धर्म ही हो गया माने जहां जैव धर्म के लिए देह धर्म जो बताए गए उनका त्याग होगा धर्म का त्याग करना ही अधर्म है परंतु तो अधर्म ही धर्म हो ऐसी कह रहे हैं स्कंद पुराण में भी निरूपण किया गया कि धर्मोति तबाच्युता तबा हे प्रभो रेवाखंड के वचन है कि धर्मो भवती अधर्मोपी यदि भक्तगण कृष्ण सेवा के लिए झूठ बोल रहे हैं जैसे श्री बल्लवाचार्य जी सन्यास ग्रहण करने के लिए किसी झोपड़ी के भीतर बैठ गए और उसमें आग लगा दी और श्री अक्का जी उनकी पत्नी कह रही है आ रेपो तो निकल जाओ निकल जाओ बोलिए तो यही तो कहलवाना था सन्यास ग्रहण करने के लिए तो छल करके अधर्म करके और सन्यास की आज्ञा ले ली श्री बल्लाचार्य जी तो यहां पर वो ही कह रहे हैं यदि भगवत सेवा के लिए अधर्म का पालन किया गया तो वह भी धर्म हो जाता है होना ही चाहिए कि सत्य श्रेष्ठ कार्य के लिए सत्य के लिए हमारे साधन भी सत्य हो परंतु तो कई बार सत्य फल को प्राप्त करने के लिए असत्य साधन भी अपना लिए जाते हैं यह कही तो धर्म भवती अधर्मों की अधर्म भी धर्म बन जाता है भक्त ही तब भक्तों के द्वारा किया जाए हे आपके भक्तों के द्वारा जो किया जाता है वो धर्म बन जाता है जबकि पापम तब हरे आपके अभक्तों के द्वारा यदि पाप किया जाए धर्म किया जाए तो धर्म भी पाप बन जाएगा एक उदाहरण जैसे कहीं कहिया जा रही है कोई कसाई उसके पीछे आ रहा है और उस समय धर्म तो ये कहता है सत्य बोलो झूठ बोल जाएगी गई गई पूर्व में बता दिया जाएगा भ्रमित करने के लिए कि गाय पश्चिम में गई तो यदि धर्म का पालन किया जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, ये कह रहे है। धर्म का पालन करने पर पा अधर्म हो जाए इसी तरह से अन्य पुराण में भी वचन किया गया उन वचनों को उद्धवता दे प्रकरण प्रकरण में सिद्धांत तो होता है अपना जो हम करना चाहते हैं दुष्टांत कहीं से भी हो सकते हैं उदाहरण कहीं से भी परमाणु से भी पुराणों से भी जा सकते हैं हैं इसको प्रकरण कहते कि यदि तदंघ सेवा जहातवाम अपनी दुष्कृतम त्रिलोक कृतम अकृतम न कृतम कृतम चर्व मधुमथन तदंग यदि कोई भक्त हे मधुमथन मधुदैत्य का बध करने वाले के का ही, ही आस्वादन प्राप्त करने वाले हे मधुसूदन सूदन माने भोजन करना या सूदन माने खंडन करना तो मधु नामक जो दैत्य था उसका भगवान ने संग्राम में खंडन किया इसलिए उनका नाम हुआ मधुसूदन और मधुमनुष्री विश्वा उनके के माधुर्य का वे आस्वन लेते हैं उसका नाम हुआ माधुर्य का लेने वाले। तो यदिथन तरंग सेवा हृदय यदि कोई आपके चरण कमल की सेवा को करना चाहता है अपने हृदय में सेवा करने की भावना है तो उसने जो पुण्य नहीं किए हैं वे पुण्य किए हुए हो जाएंगे और यदि जहा आपके चरणों की सेवा का त्याग करके वो अन्य धर्मों में पा हुआ तो उसका धर्म करना भी न करने जैसा है अर्थात यदि कृष्ण सेवा फल है तब तो कार्य फल फलदायी है और कृष्ण सेवा फल की प्राप्ति नहीं है तो धर्म भी अंत में अधर्म में ही परिणत हो जाएगा क्योंकि धर्म करने पर जो स्वर्ग मिलेगा वो स्वर्ग भी अंत में कहीं ना कहीं नरक में ही जाने वाला हो तो जाएगा क्योंकि जितने भी कर्म हैं उन सबों का अंत में जो फल है स्वर्ग के बाद में भी जो फल है वह अंत में नरक की प्राप्ति ही है परिणाम में नरक की प्राप्ति है जैसे प्राचीन वर्य राजा उसने इतने यज्ञ किए तो स्वर्ग तो उसको मिल जाएगा कर रहे हैं नारद जी कह रहे हैं ये प्रतीक्षा कर रहे चीत चीत करके हम खाए नारद जी ने उन पशुओं को दिखा दिया पशु पक्षियों को दिखा दिया कि तू ने जो पुण्य में मारे वे ही कहीं ना कहीं तो इससे बदला लेंगे तो अंत में पुण्य का फल भी नरक ही होता है यह कहने का साधन यदि वह मोक्ष के लिए नहीं किया गया भगवत सेवा के लिए नहीं किया गया है कोई कार्य तो अंत में सुख पाने के बाद में उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिश्रित होने के कारण नरक में ही जाएगा सही विशुद्धा क्षय अतिशय युक्त अभिशुद्ध है क्षय और आतिशय स्वर के स्वर की मेहमा जितनी बिकाई गई उसमें तीन दोष हैं। अभिशुद्ध है माने दुख में भी सुख मिला हुआ है नहीं सुख में भी दुख है पूरा सुख नहीं है उस तो सुख के साथ में भी कहीं ना कहीं दुख है माने एक न एक दिन पुण्य का फल क्षीण होने वाला है और आतश्य मान्य स्वर की महिमा बढ़ा चढ़ा करके एक्सीगरेट करके बताई गई है वो मूल नहीं सर नहीं तो स्वर का सुख क्षय और कहीं दुख इनसे मिश्रित युक्त इसलिए आपके चरण कमलों की सेवा नहीं की की गई है और चरण कमलों की सेवा भक्ति को छोड़ दिया गया तो पुण्य भी अंत में पाप में ही परिणत होंगे तो अंत में तो सबका निष्कर्ष यही है कि स्वर्ग पुण्य का अल समाप्त होने के बाद में पुनर्ष्को भवो दोबारा पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा दोबारा आना ही पड़ेगा तो तद अखिलो के कृतम यदि कृष्ण सेवा छोड़ दी गई तो सारे पाप तुमने कर लिए सेवा का छोड़ना यही पाप है और अकृतम नकृतम कृतम सर्वम और यदि कृष्ण सेवा की और कोई तीर्थ यात्रा पुण्य नहीं किए तो कृष्ण सेवा में सारे तीर्थ यात्रा पुण्य इनके फल अपने आप मिल जाए इसलिए नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं कि तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण गोविंद भजन श्री गोविंद का भजन वही सर्व सिद्धि है तीर्थ यात्रा ये केवल परिश्रम इसलिए गोविंद भजन बनता है तो तीर्थ यात्रा का दर्शन करना तीर्थ यात्रा करना उचित है परंतु गोविंद भजन नहीं है केवल घूमने के लिए जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा परिश्रम अपना भजन वो छूटेगा सारा समय तो यात्रा में और थकान में व्यतीत हो जाएगा क्या रखना है इसे घर में बैठकर के भजन बढ़ेगा ये कहने का तात्पर्य अखिलम आपने दुष्प्रतम तो लोग कृतम भजन छोड़ने पर सारे दुष्कृत अपने आप कर लिए जाएंगे और अकृतम नृतम कृतंश सर्वम जो पुण्य नहीं किए हैं कृष्ण सेवा की गई तो जो पुण्य नहीं किए गए हैं वो पुण्य भी कृतमच सर्वम वे अपने आप हो ही जाएंगे हाथी के पैर में सब अपने आप आ जाएगा तो यहाँ पर श्री रति जी ने अब एक आधार स्थापित किया है और वो आधार यही स्थापित किया रति ने एक आधार स्थापित किया कि आधार में धर्म आधार में ही यहां पर धर्म हो गया अब एक दूसरा उदाहरण तो दे, दे कि का देते समझ के शोक है ये वन माला भय मांग गुरु रक्तोष्टापान पूरे अल भी अमोच करीन दो हर सेवा धर्म तो ही बरा हाथी के पट्टों से कनपट्टी से पसीना बह रहा था और वो बड़ा सुगंधी होता है तो हाथी के मध्यजल के ऊपर भोले खूब आ रहे हैं और हाथी के उस मध्यल का पान करके बेसुपुष्ट हो रहे परंतु उसी समय कहीं श्री श्याम सुंदर भी गैया चढ़ाते हुए आ गए और श्याम सुंदर ने पहन रखी है बनमाला एक माला पहन रखी तो वो जो भोले हैं उन्होंने हाथी को तो छोड़ दिया और सब हाथी को छोड़कर के कूद कूद करके चक्कर लगाते हुए श्याम सुंदर की बनमाला के ऊपर आ गए अब किसी ने कहा तुम बराधन कर रहे हो जिसने सदा तुमको पोसा तुम्हारा पेट भरा उस आजीव का देने वाले हाथी तो तुमने त्याग कर दिया और इस की सुगंध के ऊपर तुम क्यों आ रहे हो यह तो कुछ देर के लिए इसमें उतनी सुगंध नहीं है और इसमें उतना रश्मि नहीं है हाथी की कनपटी से तो निरंतर मर्जल की धारा बह रही थी तो उसको छोड़कर के और स्वल्प इस एक आद मिल जाए मधु की उस वन की सुग में इतने क्यों घूम रहे हो तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये अधर्म नहीं कर रहे हैं भोरा अधर्म नहीं कर रहे हैं धर्मी कर रहे हैं या तो अधर्म एवं धर्म अपने आजीव का देने वाले व्यक्ति का त्याग करना यह अधर्म होता है परंतु कृष्ण सेवा के लिए आजीव का का भी त्याग करके वृंदावन के भ्रमर परम परम जो के हाथी का त्याग करके लौट करके आते हैं और वे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं श्याम सुंदर के माधुरी का पान करते हैं सिद्धांत यही हुआ कि जैव धर्म है प्रधान कृष्ण सेवा रूप धर्म है प्रधान हम लोगों के जैव धर्म परंतु गोपियों के लिए तो जैव देखो भगवत स्वरूपा है तो भगवत स्वरूपा जो गोपी है उनके लिए कृष्ण सेवा या हम जीवों के लिए जो जैव धर्म है वो प्रधान है देह धर्म प्रधान नहीं है शरीर का पोषण करना ये जैन धर्म हुआ जबकि कृष्ण सेवा करना यह नहीं शरीर का पोषण करना ये शरीर का धर्म हुआ देह धर्म हुआ जबकि कृष्ण सेवा करना या जैन धर्म हुआ या भक्त का धर्म हुआ अतः सबई कु परो धर्म है यह तो भक्ति ही अधोख्य पर धर्म को ग्रहण करो जो ही धर्म है उसको ग्रहण मत करो ये इस वृंदावन का एक संविधान श्री रति महारानी ने स्थापित कर दिया प्रेम का एक सिद्धांत हुआ वृंदावन की एक रहनी हुई वृंदावन की दार्शनिक भाषा में रूपण किया नार भावाद्वैत क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत सप्तम स्कंध में जहां श्री नारद जी गृहस्थी के धर्मों का निरूपण कर रहे वहां पर कह रहे हैं कि गृह को घर में रहते हुए भी तीन अद्वैतों को अपनाना चाहिए तृतीय का तात्पर्य है, है, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों में भी कहीं ना कहीं भगवान का अंश विद्यमान है जड़ चेतन में जड़ वस्तु में भगवत अंश नहीं होता तो वो प्रकाशित नहीं होती ये जो रुमाल है इसमें भी ठाकुर का अंश है ठाकुर का अंश है तो इसमें ज्ञापता नाम करके धर्म आया अपने आप को प्रकट करने का धर्म आया ईश्वर इसमें प्रवेश नहीं करता, तो ये नहीं। बनाया गया तो जब तक भगवान ने प्रवेश की नहीं किया तब तक नोश्ता विराट विराट उठ करके खड़ा नहीं हुआ विराट यदि वो पुरुष जैसे ही विराट पुरुष ने उसमें प्रवेश किया उसी समय राट सल दुत जल से उठ करके खड़ा हो गया द्वितीय तृतीय स्कंध में यह वर्णन किया गया तो वहां पर यह पता लग रहा है कि कर्ण कर्ण में भगवान ने कहीं प्रवेश किया हुआ है इसीलिए वो वस्तु दिख रही है ये पार्श्व दिख रहा है इसलिए क्योंकि इसमें भगवान ने प्रवेश किया हुआ है तो माल दिख रहा है इससे क्योंकि इसमें भी भगवान ने प्रवेश किया हुआ है कर्ण कर्ण में भगवान विद्यमान है कर्कण में भी विद्यमान है साथ के साथ में भी मेरे हृदय में भी विराजमान है इसलिए मेरी आंखें इसको रुमाल को रुमाल जैसा देख रही है तो जीव में भी भूत में भी विद्यमान है और जल भूत में भी विद्यमान है चेतन भूत में भी और जल भूत में सब में भगवान विराजमान तो दिव्याद का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु में भगवान विराजमान क्रिया क्रियाद्वैत का तात्पर्य है वृंदावन के रहने की नीति कि सब जगह श्री प्रभु की लीला हो रही है ये भगवान में वृंदावन में रहते हुए एक व्यक्ति विचार कर रही है इसका नाम दिव्यादेव ये यहाँ पर ये लीला की भूमि है ये विचार करते हुए ठाकुर सब जगह विद्यमान है ये विचार करते हुए वृंदावन में रहे दूसरा हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में संबंधित हैं हम जो कुछ भी स्नान भोजन मुख्य शुद्धि दंत धावन दुकान कुछ फैक्ट्री नौकरी जो कुछ भी कर रहे हैं ठाकुर की सेवा के लिए कर रहे हैं अपनी सारी क्रिया कायन वाचा मन से जो अनुसूत स्वभाव इंद्र शरीर के स्वभाव के कारण भी जो चेष्टाएं हो रही हैं वो भी भगवत सेवा के लिए है तो क्रिया गलत्या क्रिया गलत हमारी कहीं ना कहीं क्योंकि मल त्याग करने पर शरीर की शुद्धि होगी और शुद्धि होने पर भजन में मन लगेगा इसलिए शरीर की शुद्धि करना भी आवश्यक है योग शास्त्र में कहा गया शौचा स्वात्म जुगुप्सा शौच का वर्णन किया गया वहां तो। पर कहने में तो बड़ा हीन सी बात है शौचा स्वांग जुगुप्सा शौच हमको एक उपदेश प्रदान कर रहा है कि अपने शरीर का जो भाग है उसके पृथ्वी कैसे घृणा की जाए आदमी शौच करने के बाद में उठकर के भागता है मुडकर के भी नहीं देखता है अपने शरीर के भाग के साथ में ही स्वांग झुगुत्सा अपने अंग के साथ में चिकुक्सा होती हो है ये उपदेश प्राप्त हो तो ये क्रियागत हुआ कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में संबंध है और भावक है भावाद्वित भावाद्वित का तात्पर्य है कि देह और देह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं इनको मैं कैसे ठाकुर की सेवा में प्रप्त करूं श्री मदन मोहन की सेवा में मैं कैसे तृप्त करूं एक इतना सा यदि एक रुमाल का टूक भी मुझे मिले तो क्या यह ठाकुर की सेवा में प्रयुक्त है वृंदावन में रहने की ये तीन रीति यदि है तब तो वृंदावन में रहना सफल और यदि ये तीन रीति नहीं है कि सब जगह भगवत लीला है एक बात द्रव्याद्वैत मेरी सारी क्रियाएं ठाकुर की सेवा के लिए हैं यह हुआ क्रियाद्वैत द्रिव्यात क्रियाद्वैत और सारी वस्तुएं ठाकुर की सेवा के लिए ये तीन विचार हैं ये नहीं कि स्वयं को तो बढ़िया लाकर के रबड़ी खा रहे हैं और ठाकुर जी को सूखे सकल पारे भोग भोग दिए सूखे पराठे ऐसा नहीं कि स्वयं तो माल खा रहे ठाकुर भोग नहीं लगा रहे ऐसा नहीं पहले ठाकुर जी भोग लगा करके ही हम लेंगे अपने लिए नहीं ठाकुर की सेवा के लिए ही सारी वस्तुओं का कर प्रयोग करें तो ये वृंदावन रहने की तीन विशेष रूप से रहनी है जिनको अपनाना ही चाहिए तब जाकर के वृंदावन का वास सफल होगा तृतीयाद्वीत का मतलब है कि यहाँ की प्रत्येक वस्तु ठाकुर की लीला हो रही है प्रत्येक वस्तु में यह हो गया द्रव्याद्वीप सौ में भगवत स्वरूप का दर्शन क्रियाद्वैत का तात्पर्य है अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के साथ में कहीं ना कहीं लिप्त कर लेना क्रियाद्वैत और दिव्याद्वित का तात्पर्य भालाद्वित का तात्पर्य है जो भी मेरे पास में देह या दैहिक है उस देह और दहीिक को मैं भगवान के लिए प्रयोग करूं, इन तीन रहनियों को अपनाते हुए साधक यदि रहेगा तो वृंदावन में रहना सफल होगा अन्यथा वृंदावन में रहना सफल नहीं होगा तो यहां पर यही कह रहे हैं कि आ, वो जो वृंदावन के भोरे हैं उनकी स्थिति भी यह है उन्होंने जो पोषण करने वाला था अपना पोषक उस काग तो कर दिया और श्री श्याम सुंदर की माला के ऊपर आ रहे हैं उसका सेवन कर रहे हैं अर्थात प्रेम सेवा यह है मुख्य वस्तु और शरीर के जो धर्म है वो मुख्य वस्तु नहीं है इसी तरह से श्री गोवर्धन गोवर्धन कह रहे हैं गोवर्धन नाम करके एक आचार्य हुए उन्होंने गोवर्धन शतक आव्या शतक ये बहुत पुराने आचार्य हुए ईसा पूर्व के आचार्य हुए के चरण लंघन केश ग्रह के कौतुक तन लेम स्त्रीणी हरि इति धर्मो न श्रावित सुतनु बड़ा दृष्टांत जो है बड़ा पिन पॉइंटेड दृष्टान्त है यथाशु दृष्टांत में नहीं उसके उदाहरण में नहीं जाना चाहिए बिजली चली गई बिजली चली गई हाँ। हाँ। हाँ। पहले चलेगा यहाँ पर ये कह रहे स्त्री के लिए पति को ईश्वर माना गया परंतु अंतरंग क्षणों में उसके द्वारा पति का उल्लंघन किया जाता है अंतरंग क्षणों में उसके द्वारा कहीं पति के ऊपर आक्षेप भी किया जाता है वही तो अप, अपने ठाकुर के ऊपर आक्षेप करेगा परंतु यही उस समय परम परम सेवा हो जाए तो अधर्म जो है वो ही धर्म हो गया तो ये एक कवि की दृष्टि से ये बड़ी सुंदर वस्तु का ये दिग्दर्शन करा रहे हैं कि पति के ऊपर स्नेह में प्रियजन के ऊपर स्नेह में आक्षेप के वचन कहना जैसे मान में प्रिया प्रिय से आक्षेप के श्री किशोरी जू श्याम से आक्षेप के वचन कहती हैं चरण लंघन कवि चरणों का स्पर्श भी अंतरंग क्षणों में प्रिया प्याले को कराती है फिर केश ग्रह कभी प्रिय के केशों को ग्रहण करना तो ये केल के अंतरंग जो वर्जित क्रिया है प्रविटित क्रियाएं हैं वे सब जो एक सेवा कभी स्वामी के प्रति नहीं कर सकता है उन सबको जैसे अंतरंग क्षणों में करना उल्टी सेवा है उसके बिना तो रसका विस्तार भी नहीं होगा उल्टी वैसी सेवा हो जाती है ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण सेवा के लिए धर्म का त्याग कर देना यही परंपरा धर्म हो जाता है अधर्म का सेवन करना पति को चरण का स्पर्श कराना प्री को चरण का स्पर्श कराना प्री को आक्षेप करना प्री के ऊपर नख्या का प्रहार करना यह उल्टा जैसे रस का प्रयोजक बन जाता है इसी प्रकार यहाँ अधर्म भी धर्म हो गया तो ये तो कवि की बोली है पर तो वस्तु तो को समझाने के लिए बात सुंदर तम इस सुंदर दृष्टांत कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि में ही धर्म हो, जा, हो जाता है तो आक्षेप चरण लंघन केशव केल कौतुक तरल लेना केल कौतुक की तरलता में ये सब करना है स्त्री नाम पथिर हरी स्त्रियों के लिए यद्यप हरि ही है तथापि धर्मो न श्रावता है सुतनु क्या ये धर्म नहीं है ऐसा अतिक्रमण करना क्या धर्म नहीं है अर्थात यही धर्म है अधर्म ही धर्म हो गया ऐसी कह रहे हैं कि चकोर नयन हसन मुखस्यो नृत्य बुर्वो नव रसज्ञ विना रसान रसा, माधुर्यंग मितमंग तवांग मंगो मंत्र मुहूर् भगत धर्म में वह बड़ी सुंदर बात अब राश में हुआ ये शाम सुंदर गोपियों से कह रहे हैं गोपियों गोपियों घर जाओ, घर जाओ। गोपियों घर लौट लौट लौट जाओ जाओ जाओ ऐसा कह रहे हम लोग इसके बाद खोल सकते हैं ठीक हो जाएगा जब लाइट आ जाएगी तब बंद कर देंगे तो हृष्य चकोर नयन श्याम सुंदर आपके मुख से तो आप कह रहे हो कि गोपियों तो कह रहे हो कि गोपियों पृथ्वी तत्व ग्रहण घर लौट जाओ घर लौट जाओ यहां पर मतलब परंतु तो तुम्हारे नयन हृष्य चकोर नयन चकोर के समान देख रहे हैं उद्देश्य तो कर रहे हैं यहां अधर्म करना चाहते हैं। हम जो हो तो यहाँ पर अधर्म धर्म तुम जो हृदय से कहना चाह रहे हो तुम्हारे नयन जो कह रहे हैं उसको हम मानेंगे तुम्हारे वचन जो कह रहे हैं उसको नहीं मान मानेंगे तुमने रट लगा रखिए गोपियों घर लौट जाओ घर लौट जाओ यहाँ पर क्यों आई हो तो ग्रहण घर लौट जाओ परंतु तत्वत तुम्हारे नयन ये ऋष्य चकोर नयना ये चकोर के समान प्रसन्न हो करके हमको चाह रहे हसन मुख्य तुम्हारा मुख हंसते हुए कह रहा है कि हमारे साथ में तुम मिलन प्राप्त करना चाहती हो पंत मुख से कह रहे हो कि गोपियों घर लौट जाओ भारत भरत पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है तो उल्टी बात है जो धर्म है वो हमारे लिए हो गया अधर्म और अधर्म हो गया धर्म ऐसे ही नृत्य ध्रवाह तुम्हारी भौं नृत्य कर रही हैं और नृत्य करती हुई भौं तत्वता कह रही हैं कि गोपियों कृपा करके मेरे साथ में मिलन प्राप्त करो और यदि हम तुम्हारे साथ में मिलन प्राप्त करते हैं तो ये धर्म शास्त्र की दृष्टि से अधर्म उनके साथ में मिलन प्राप्त करना यह अधर्म है परंतु तो मुख से तुम धर्म का वर्णन कर रहे हो कि लौट जाओ तो मुख की बात को नहीं मानेंगे तो यहाँ पर तीन चीज मना कर रही है तुम्हारे नयन तुम्हारा मुख की मंद मुस्कान और तुम्हारी भोय ये तीन तो कहती हैं कि गोपियों लौट करके मच जाओ और मुख से कह रहे हो गोपियों लौट जाओ लौट जाओ तो माधुर्य रंग तवंग मंगो हे श्याम सुंदर आपका ये अंग माधुर्य का ही वर्णन करने वाला है इसलिए तुम्हारा अंग केवल मुख वाणी को छोड़ करके बाद बाकी का तुम्हारा पूरा शरीर वह अधर्म का ही उपदेश दे रहा है केवल वाणी धर्म का उपदेश कर रही है तो बताओ पूरा अंग तो कह रहा है कि रुक जाओ और वाणी कह रही है कि जाओ तो किसको माने भाई यदि वोट किया जाए तो अपने आप धर्म जो है मेजॉरिटी जो आएगी वो तो मेजॉरिटी अधर्म की आएगी धर्म की मेजॉरिटी नहीं आएगी इसलिए प्रेम पतन की एक विशेषता हुई कि यत्र अधर्म एवं धर्म यहां पर अधर्म ही धर्म हुआ श्याम सुंदर के शरीर में श्रीअंग में जितनी भी इंद्रियां हैं बे सब प्रकट कर रही हैं गोपियों यहां ही रुक जाओ केवल मुंह ऐसा कह रहा है वाणी ऐसी कह रही है कि गोपियों लौट जाओ बाल बाकी नेतृंद कह रहे हैं न कह रही है न आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है बुद्ध तो कह रही है कि गोपियों यहीं रुको केवल मुख से कह रहे हो गोपियों तो लौट जाओ तो जो जहां बहुमत होगा वो बहुमत तो अधर्म का है धर्म का बहुमत नहीं है इसलिए ये प्रेम नगर ऐसा अद्भुत नगर है कि यत्र एवं धर्म अधर्म ही जहां धर्म हो करके विराजमान हुआ है ऐसे इसी तरह से श्री श्याम सुंदर भी जितने भी वचन हैं वहां पर यही कह रहे हैं कि ऊपर से केवल उपदेश दिया जा रहा है परंतु तो हृदय से जो उपदेश है वो यही है कि गोपियों यहां रुकी रहो तो श्याम सुंदर के वचन में दहरी जो तलवार है वो दहरी तलवार चल रही है इसी तरह से श्री रुक्मणी जी के, के कभी कभी पर्यासमय वचन को सुनने के लिए आक्षेप में वचन सुनने के लिए श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ में भी परिहास किया। तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि होना यह लक्ष्य है श्याम सुंदर रुकमणी जी का त्याग करना नहीं चाह रहे ऊपर से दिखा रहे हैं रुक्मणी हमने तुमसे व्याख्या कर लिया आप ली परंतु तत्वतः तो रुक्मणी जी के मान को सुनना मान में वचन को सुनना ये प्रेम सेवा होगी तो विपरीतता वो हो जाती है अंकुलता अंकुलता हो जाती है विपरीतता तो ये वृंदावन का जो श्री प्रेम पतन है उसकी ये एक अद्भुत प्रवृत्ति है कि यहाँ पर जो अंकुलता है वो हो जाती है प्रतिकूलता प्रतिकूलता हो जाती है अंकुलता इसी तरह से तदुत्तम श्री गदाधर भट्टा भट्टचरण है श्री गदाधर भट्टचरण गदाधर भट्ट अपने पिताजी का ही उल्लेख करते हुए कह रहे हैं श्री रसको श्री उनका भी एक श्लोक प्राप्त होता है कि चतुर्मुखे नवे कष्ट मुख्य अष्टि अन्यथ युष संसति संशति निश्वन के, संशत के ब्रह्मांड ने चार मुखों से धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद असर्वेद इन सब की स्थापना की और इनका वर्णन किया ब्रह्मा ने चार मुखों से इन सबका वर्णन किया पंत तो तो श्याम सुंदर की वंशी आठ मुखों से कुछ अलग कहती है कि सबको तो छोड़कर करके मेरे पास में आ जाओ अब बताओ चार मुख वाले की बात मानी जाएगी कि आठ मुख वाले की बात मानी जाएगी ब्रह्मांड ने धर्म अधर्म का निर्धारण किया चार मुखों से ये में आया है कि उनके मुख से भी चारों चारों जितने भी आश्रम ये चारों मुखों से अलग अलग प्रकट हुए तो चार मुख वाले की बात नहीं मानी जाएगी बात मानी जाएगी आठ मुख वाले की और में होते हैं आश्रय तो यहां पर कह रहे हैं कि चार मुख वाले के धर्म को माने के आठ मुख वाले धर्म को माने हम तो आठ मुख वाले के धर्म को मानेंगे अर्थात श्याम सुंदर की बैशी के को सुनकर के हम तो सब कुछ छोड़ के श्याम सुंदर के पास में ही आएंगे तो अभी सखी तू कह रही है कि धर्म का पालन कर परंतु मैं उस धर्म का पालन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो धर्म को वर्णन किया गया है चार मुख वाले ब्रह्म के द्वारा परंतु ये बैशी आठ वाली है इसलिए आठ वाले का वचन ज्यादा बलवान होगा चार वाले का वचन बलवान नहीं हो सकता है आठ वाले का ही वचन बलवान होगा इसलिए अब धर्म का त्याग करके वंशी का निनाशन करके योग का दो हम का सब कुछ छोड़ करके हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं अधर्म धर्म अधर्म का और धर्म का चतुर्मुखोद्यतम चतुर्मुख ब्रह्मा ने धर्म और धर्म का वर्णन किया चारों वेदों को प्रकट किया और धर्म और धर्म इन सबके स्थापना चार मुख वाले ब्रह्मा ने की माता कथम संप्रत सत्प्रथम भवित परंतु चार मुख वाले के वचन को कैसे मैं सत्कार दे सकती हूँ उसको कैसे मैं प्रायोरिटी दे सकती हूँ उसको प्रमुखता कैसे प्रदान कर सकती हूँ कस्टम्स बड़े दुख की बात है मुख ही अष्ट भी ये इस बंशी को देख ये आठ मुखों से अन्य वो ये तो अन्य उद्देश्य कर रही है क्या धर्म करो बंशी तो अधर्म करने का उद्देश्य कर रही है और ब्रह्मा ने चार मुख से कहा तो बंशी जो आठ मुख वाली है उसके वचन को ज्यादा माना जाएगा इससे यत्र अधर्म एवं धर्म ये सिद्ध हुआ कि इस वृंदावन में अधर्म ही धर्म है आद होते हैं सात स्वरों के सात छेद और एक है देने का, तो से, तो चार मुख वाली की बात नहीं मानी जाएगी, मुख वाली की बात ही मानी जाएगी। इसी के लिए कह रहे हैं त्रीस कम कहा गया किम अखर में वे इन वेदों को ब्रह्मा ने चारों मुखो से प्रकट किया पद गोपियों ने उनका भी त्याग कर दिया और इसी को एक परम सुंदर दृष्टान्त के द्वारा आगे ले रहे हैं कि बेण एवं राजा हुआ उस अंग महाराज के यहां पर बेन नाम करके एक राजा हुआ और उस बेन ने सर्वत्र घोषणा कर दी न यशोव्यम न हो तब्यम दुजात कोई यज्ञ मत करो दान मत करो हवन मत करो वो बेल बड़ा बदनाम हो गया और बदनाम हो करके ऋषियों ने हुंकार की और हूं करने के साथ साथ हत हतमचुत्र निंदाया भगवान की निंदा के कारण वो बेन मारा गया मर गया फिर पृथ्वी महाराज का उसके शरीर को मतने पर पृथ्वी महाराज का जन्म हुआ बेराज सुनते बैठे सब सब लोग वो चतुर्थ तो सिंह की कथा को जानते वो तो इतना बदनाम हो गया था जो व्यक्ति बदनाम हो जाता है वह अपना नाम बदल करके और मुंह ढक करके आता है मालूम होता है कि बेन वो समूत बेणू वो बेन ही बेहू बन करके के आता स्था स्था स्था नाम बदल लिया उसने क्योंकि बेन नाम बड़ा बदनाम था <laughs> so, वो बेड़ू। पहले जो बेन बेन था और बेन ने जो घोषणा की थी कि न न बेन ही बेणु बन करके आया है वो तो भी बेणु के प्रति ईर्षा रखती हुई कह रही है कि बेन ही बेणु बन करके आया है उसका नाम तो बेन था इसका नाम बेणु है जो बदनाम हो जाता है वह अपना नाम भी बदल लेता है और मुंह भी छिपा लेता है तो बेणु में उकार जो है वो उकार की ओर ओढ़नी लगा करके उसने अपने मुंह को ढाक लिया है अपने आप को बेश को बदल दिया और वो आ गया तो बेन एवं समुभूत अब वेणु जो बेन राजा था वही अब वेणु हो गया बलाद धर्मन जो बलात् धर्मम अधर्मम जो बलपूर्वक धर्म को अधर्म कर रहा था अधर्म कोई धर्म बता रहा था कि यकी मत करो दान मत करो तो अधर्म कोई धर्म बता रहा था मानो जो दोबारा वो जब बेड़ू बन करके आया तो उसको डर लग रहा है कि संसार में मेरी निंदा हो रही है इसलिए पेश बदल करके आया है नाम बदल करके आया है तो बीड़ा अपनी पुरानी लज्जा के कारण बीड़ा विद असत उधरता असत उदंत माने मेरी उदंत माने कहानियां असत कहानियां सर्वत्र विद्यमान है उदंत माने कहानी मेरी जो कहानियां वो मेरी निंदा की कहानी सर्वत्र विद्यमान है ये विचार करके स्वाभिधानम अपिधातुम अपने स्व अभिधानम अपना जो अभिधान माने नाम है उसको अपिधातुम उसको ढांतने के लिए उदंत उसने उकार की ओर ओर रखी है और वो बेन ही बेनु बनकर के आया है तो ये रस्ती एक अद्भुत रीति है ये किया तो इस प्रकार, इस प्रकार वृंदावन में इस प्रेम पतन में अधर्म हो जाता है धर्म धर्म हो जाता है अधर्म आगे ये साठ परिवर्तन किए रति ने उन साठ परिवर्तन में एक परिवर्तन दिखाया है अधर्म एवं धर्म अब दूसरे परिवर्तन को दिखाएंगे दूसरा उन्होंने जार, जारी किया कि इस में असत्य ही सत्य होगा यहाँ पर झूठ बोलना हो जाएगा सत्य और सत्य हो जाएगा झूठ ये वृंदावन की रीति अद्भुत है इसको यथाश्वत में नहीं लेना चाहिए मूल जो भाव है मूल भाव यही है कि जहा कृष्ण सेवा विराजमान है वह तो इस वृंदावन की रहनी है कृष्ण सेवा यह का प्रधान धर्म है धर्मशास्त्र में जो वर्णन किया गया वह यहाँ का मुख्य धर्म नहीं है कृष्ण सेवा के लिए जो पारंपरिक कंजर्वेटिव जो धर्म है उस कंजर्वेटिव धर्म को यहां त्याग करके यहां पर कृष्ण सेवा के लक्ष्य को अपनाया जाए और इस प्रकाश श्री वृंदावन में रहने के लिए भावाद्वित तो क्रियाद्वैत और दिव्या तो इनको धारण करते हुए कृष्ण सेवा के कोई मीत निर्देशक तत्व तो अपना आ, साधन का आगे बढ़ाने वाला मीत निर्देशक तत्व तो मानते हुए यहाँ आगे बढ़ना चाहिए इसी क्रम को आगे नहीं बढ़ेंगे वृंदावन बेहद श्री रागन मोहन देव ज्योति जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जयिंद श्री जय श्री राम उदाहरण बड़े सुंदर los 32